और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ कंचन गांधी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और एक एजुकेशनिस्ट हैं और काफी समय से दिल्ली में रह रहे हैं और बच्चों को पढ़ाना और विशेष ज्योग्राफी इनका विशेष सब्जेक्ट है भूगोल जिसे हम लोग कहते हैं तो पूरी दुनिया का जो भूगोलिक चीजें है उसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे और उसमें रुचिकारक क्या चीजें है वो हमें समझना जरूरी है क्योंकि कई बार हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री जोग्राफी हमें थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर देता है तो हमें या या या फिर या फिर विज्ञान की बातें वाली चीजें अच्छी लगती हैं लेकिन थोड़ा सा जोग्राफी बोर लगता है तो क्यों बोर लगता है और कैसे होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे तो आप सभी की तरफ से कंचन जी का आज के इस सेशन में बातें मुलाकातें कार्यक्रम में बहुत बहुत दिल से स्वागत है इन चंद तालियों के साथ <laughs> बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी जी जी मैं कि आप अपने बारे में बताइए तो मैं फिलहाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ अभी पोस्ट ऑफिस फेलोशिप कर रही हूँ तो उसमें रिसर्च भी रहता है थोड़ा तो टीचिंग भी रहता है हु. तो दोनों ही चीजें फिलहाल मैं आयसर मोहाली में पोस्ट ऑफ कर रही हूँ और जी उसमें जी. मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है मैं देख रही हूँ की चंडीगढ़ और उसके आस के जो शहर नए आ रहे हैं उनका कैसा मतलब प्रोग्रेस है जैसे चंडीगढ़ के आस पास क्या क्या डेवलपमेंट हो रही हैं गांव बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है एयरपोर्ट भी बन गया है सिटी बन गया है और जितने भी गांव थे उसमें काफी तब्दीलियां आई हैं खेती बाड़ी तोड़ कर ने शहरीकरण के लिए जमीन सरकार ने काफी ले ली है उनकी उससे उनके लाइफस्टाइल में बहुत सारे बदलाव आए हैं कम्युनिटीज जैसे बिखर गई है जैसे गाँव के कुछ लोगों के पास जमीन वो अपनी बेच के कहीं और चले गए कुछ लोग पीते रह गए कई लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदी तो बहुत सारे आ, एक जो कम्युनिटी एक जिस तरह से रहा करती थी वो उनका अब लाइफ बहुत अलग हो रहा है तो उसी चीज का मैं शोध कर रही हूँ रिसर्च वर्क मेरा जो है उसमें यही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से शहरीकरण से ये बदलाव आ रहे हैं और परिवार में कौन कौन है आपके जी परिवार में मेरे पेरेंट्स हैं और दो सिस्टर्स हैं अच्छा <laughs> जी जी चलिए मैं आपको एक गाना भी सुनाइए हमें क्योंकि आप गाना अच्छा गाते हैं हैं <laughs> फिर उसके बाद इतिहास की तरफ चलते और संगीत के साथ आपका कैसे जुड़ा हुआ जी संगीत मतलब मेरी मदर को बहुत ही शौक था कि हम संगीत सीखें तो बचपन से उन्होंने हमें एक बंगाली टीचर के पास भेजा सीखने अच्छा। के लिए तो बंगाली टीचर ने हमें रविंद्र संगीत सिखाया तो हालांकि हम पचा पर अच्छा। फिर भी हमने रविंद्र संगीत सीखा बहुत रुचि उसमें बनी तो सबसे जो है संगीत से बहुत गहरा रिश्ता जुड़ गया फिर आगे चल के मैंने प्रयाग यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से एग्जाम भी दिए इशारा दिया जी जी जी मैं चाहूंगा कि एक खूबसूरत गीत जो आपके मन में है अभी थोड़ा सा सुनाइए हमें <laughs> ताकि हमारे दर्शक मित्रों को पता चले की आप एजुकेशन के साथ साथ संगीत में भी अपनी विशेष जो है रुचि रखते हैं ठीक है जरूर सुनाती हूँ किशोर कुमार जी का गीत है पल पल दिल के पास तुम रहती हो जीवन में के ये कहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो हर शाम आँखों पर आए हर रात यानों की बारात ले आए मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है एक महका मेहका, मेहका सा पैगाम लाती है मेरे दिल की धड़कन भी फिर गीत गाती है पल पल दिल के पास हाँ बहुत बढ़िया बहुत सुंदर कंचन मैं ये चाहूंगा जा, कि एजुकेशन में खास आपने ये जो ज्योग्राफी है इसको किस लिए चुना या कुछ ऐसे खास था क्या सोच के रखा था कि मुझे इस फील्ड में ही काम करना है सर्वे वाले में नहीं सोचा ऐसा नहीं था बल्कि बहुत ही मुश्किल में पड़ गई मैं क्यूँकी साइंस मेरे बस्ती को तो थी नहीं और फिजिक्स में मैं फेल कर गई और मैथ में भी अच्छा। तो फिर जो था स्कूल वालों ने ऑप्शन दिया की या तो आप भी साल अपना दोबारा कीजिए या फिर आप ह्यूमैनिटीज में चले जाइए अच्छा, अच्छा। तो आप देखिए किस तरह से जिंदगी हमें हमारी डेस्टिनेशन पे ले जाती है तो फिर उसके बाद मैंने ह्यूमानिटीज चुना और मेरे स्कूल में जो ज्योग्राफी जो की टीचर थी बहुत ही अच्छी तो अच्छा, अच्छा। उनका पढ़ाने का तरीका उन्होंने उन, जिस तरह से हमें ट्रेनिंग दी उसका मेरे दिमाग पे बहुत ही गहरा असर हुआ और मुझे ज्योग्राफी सब्जेक्ट बहुत ही अट्रैक्ट करने लगा लगा मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो फिर मैंने यही सोचा और फिर बोर्ड के एग्जाम में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में मैंने टॉप किया नहीं, तो सबसे ज्यादा नंबर उस समय मेरे आए मेरे बैच में तो अच्छा, फिर मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है तो मैंने फिर बैचलर्स डिग्री में इसी को चुना हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स थी, जी, जी जी बस फिर आ, तो उसके बाद मुर्गे नहीं देखा फिर मास्टर्स किया फिर बी इसी सब्जेक्ट में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से पूरा किया जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका जो है डेस्टिनेशन बना वो आपने एक सुंदर स्टोरी है जहाँ पर हम लोग सोचते कुछ और है होता कुछ और है <laughs> तो ये बहुत ही अच्छा है कि आपने अपना टीचर भी आपको अच्छी मिल गई जिनके द्वारा आपको अच्छा जो है गाइडलाइन मिला और आपको रुचि भी लगने लगा जियोग्राफी में तो बहुत ही अच्छी बात है इसके साथ में मैं चाहूंगा की जैसे शुरू शुरू में जियोग्राफी जब आप पढ़ते थे और स्कूल टाइम पे और अभी जब आपने कॉलेज में ये चीजें ली तो उसमें कुछ डिफरेंस था कि पहले आपको इतना रुचि नहीं लगता था कि कैसा था नहीं जिस तरह से देखिए ज्योग्राफी इंडिया में पढ़ाया जाता था तो स्कूल से कॉलेज में इतना फर्क नहीं था वही सब्जेक्ट्स हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ रहे थे पहाड़ों के हुँ, बारे में नदियों के बारे में क्लाइमेट के बारे में पॉपुलेशन के हुँ, बारे में हम पढ़ रहे सबसे ज्यादा चैलेंज मुझे तब आया जब मैं पी करने बाहर गई वहाँ के वहाँ का जो पढ़ाने का वो है चोरी में ज्यादा बिलीव करते हैं थ्योरी ज्यादा पढ़ाते हैं और इंडिया में हमें इतना थ्योरी नहीं पढ़ाया गया था जब ये 20 साल पहले की बात में बता रही हूँ जब मैं स्टूडेंट तो ज्योग्राफी हमें काफी मतलब ऐसे फील्ड के हिसाब से सिखाया जाता है कि मतलब जैसे क्लाइमेट में इस तरह के वो हैं समुंदर है इस तरह के ओशन करेंट आते हैं इस तरह की क्लाउड फॉर्मेशन होती है इस तरह से हमें पढ़ाया जाता है पर जब हम बाहर चले जाते हैं तो बहुत ही अलग तरीका था पढ़ाने का उसमें हम आ, मार्क्स की थ्योरी पढ़ रहे थे और बहुत मतलब कई तरह के हम लोग थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे थे कि आ, दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया कि इतनी सारी असमानताए है, क्यों हैं है ना तो ज्योग्राफी को एक अलग ढंग से मैंने वहां पे समझा और वो एक स्ट्रगल रहा मेरा क्योंकि उतना थ्योरी कभी पढ़ा नहीं था जिंदगी में जितना बाहर जाके पढ़ना पड़ा तो उसको कोप करने के लिए मुझे कुछ टाइम लगा हम्म हम्म हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा ज्योग्राफी में एक इंटरेस्टिंग क्या चीज है जो बहुत ही अट्रैक्ट करता है हम सभी को, बाकी सब चीजों से आई थिंक ज्योग्राफी मेरे लिए तो सबसे अट्रेक्टिव होता है की हम तरह तरह की जगह जगहों के बारे में पढ़ते हैं वहाँ लोग कैसे रहते हैं क्या वहाँ का स्पेशलाइजेशन है कैसे पहाड़ होते हैं कैसे पेड़ होते हैं कैसे खेती बाड़ी कैसी होती है मतलब अलग अलग, अलग जगह पे जो है कुदरत ने अलग, अलग अलग नगीने दिए हैं जैसे अपने यहाँ हिमालयाज हैं तो उन, उन, उनकी एक अलग ब्यूटी है कोस्टल एरिया है तो उसकी एक अलग ब्यूटी है रेगिस्तान भी है अपने यहाँ देखने के लिए तो जोग्राफी हमें ये बताती है की तरह तरह के देखिए इस भूमि पर लैंडफॉम्स हैं और हर एक का अपना मजा है हम बीच पे भी जाके एंजॉय करते हैं और पहाड़ पे भी जाके एंजॉय करते हैं और नदियां झरने ये सब हमें जोग्राफी सिखाती है तो ये आ, मुझे घूमने का हमेशा से बहुत शौक रहा है तो जैसे हम पहाड़ में पहाड़ों पे गई तो मैंने लैंडफॉर्म देखे तो फिर देखा कि हाँ जैसे लैंडफॉर्म लिखा था किताब में वैसा ही बना हवा से पानी से पहाड़ कैसे कट के उसमें वो फीचर बन जाते हैं तो वो सब देखने बहुत मजा आता है तो ये सब बहुत अट्रैक्टिव है ज्योग्राफी का कि आप जब घूमने फिरने का भी आपको शौक हो जगह जगह जाने का हो तो ज्योग्राफी आपको बहुत कुछ देती है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हम लोग जब जियोग्राफी को एज ए बुक में देखते हैं तो अलग फील होता है लेकिन जब आप प्रैक्टिकली घूमने जाते हो तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सारी चीजें जो है सीखने को मिलता है और बड़ा वंडर्स है क्यूँकी हर जगह की मिट्टी अपनी अपनी अलग रंग की है अलग खुशबू है उसमें और अलग कंटेंट के साथ वो अलग चीजें भी पैदा करते देखिये कुछ चीजें जो है यहाँ राजस्थान में अगर कुछ चीजें यूनिक है वो यहाँ पैदा होती है तो फिर वो चीजें दूसरी जगह नहीं मिलती है जैसे हिमाचल की आपने बात है वहाँ पर एप्पल होते हैं तो बाकी जगह एप्पल नहीं होते हैं तो एप्पल के लिए वो भूमि वो जियोग्राफी उसका जो है वहाँ की चीजें बहुत सुदिंग है उसको वैसे क्लाइमेट मिला है वैसी वहाँ की मिट्टी है तो हर मिट्टी की अपनी एक अलग पहचान है तो वो हम लोग जब डीपली जिस तरह से कंचन गांधी ने पढ़ाई किया है वैसे पढ़ाई करेंगे तो हमें भी समझ में आएगा और हमें भी उसकी कीमत जो है उसकी महानता हमें पता चलेगा तो आइये कंचन जैसे हम लोग और भी बातें जानेंगे जियोग्राफी के बारे में और जियोग्रफी से रिलेटेड कैसे हम लोग करियर में कई बार होता है ना हम लोग आजकल बिजनेस माइंडेड हो गए हैं करियर ऑप्शन माइंड में रखते हैं तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जोग्राफी पढ़ के कोई करियर बनेगा <laughs> या फिर वही ये खा करना पड़ेगा अपने को स्क्वायर फीट कितना है भूमि ये गिनती करना पड़ेगा वो सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमती है लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आपसे सुनेंगे और अभी हमारे बीच में धन्यता पहुंच गई है धन्यता कर्नाटक से है और इनका गाना बड़ा खूबसूरत है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 मन का विश्वास कमजोर हो ना हम चले पे हमसे बोल कर भी कोई बोल हो ना इतनी शक्ति हमें दे न जाता मन का विश्वास कमजोर हो ना दूर ध्यान ध्यान के हो अंधेरे तो हमें रोशनी है बुराई से बचते रहे हम जितने भी दे बड़ी जिंदगी दे बार होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना हम चले पे हमसे भूल कर भी कोई बोल होना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना दूर ध्यान के हो अंधेरे तो हमें ध्यान की रोशनी दे हर बुराई से बचते रहे हम जितने बीते बड़ी जिंदगी दे, दे। होना किसी का किसी से भावना मन में बदली की हो हम चलेने हमसे भूल कर भी कोई भूल ना इतनी शक्ति हमें दाता। मन का विश्वास कमजोर होना हमने सोचे हमें क्या मिला है हमने सोचे क्या क्या है अरपन? फूल खुशिया के बाटे सभी जाने करुणा का जल तू बहाके करते पावन मन का खोना हम चलेने करस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना मन का विश्वास कमजोर होना मन का विश्वास कमजोर होना <laughs> बहुत बढ़िया धन्यवाद का खास ये बात है कि वो कर्नाटक से बिलोंग करती है और हिंदी गाने भी उसने परफेक्टली गाने की कोशिश उनकी जारी है और करती भी बहुत मेहनत पान रंग लिखा है गुड सिंगर गुड वॉइस बहुत खूब और हमारे सभी दोस्तों ने मैसेज किया है प्रिंस ने भी बहुत खूबसूरत करके लिखे भेजा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से मैं कंचन जी से आप सभी को जोड़ना चाहूंगा मनोहर जी ने भी याद किया है और हमारे दूसरे जो है मित्र भी याद कर रहे हैं उन सभी को जिन्होंने भी मैसेज किया है उन सभी को मीनाक्षी जी ने भी लिख के भेजा है बहुत सुंदर तो आइए आगे बढ़ते हैं और कंचन जी मैं आपसे जोड़ना चाहूंगा फिर से एक बार और जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी को लेकर युवा कभी उसके बारे में इतना गहराई से नहीं सोचता आजकल आई सेक्टर वगैरह ये जो अलग अलग चीजें हैं या फिर डॉक्टरी मेडिकल साइंस वगैरह में जाते हैं तो ज्योग्राफी में ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे युवाओं को बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं थोड़ा सा बताइए देखिए ज्यादातर युवा मेरे समय से भी और अब भी जब हम पढ़ा करते थे तो ज्यादातर जो युवा थे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जो बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है तो यूनिवर्सिटी में बहुत से लोग सिर्फ इसलिए आते थे कि की सिविल सर्विसेज की तैयारी इस सब्जेक्ट के साथ बहुत अच्छी हो सकती है। पर मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट और भी बहुत कुछ ऑफर करता है दुनिया दुनिया को समझने का, का। उसके बारे में, से जुड़ने जैसे ही मैंने पीएचडी किया तो बहुत ही एक अलग सा नजरिया मेरा बन गया मतलब फेमिनिस्ट ज्योग्राफी में मैंने पीएचडी किया है तो ट्रेनिंग मेरा ऐसा फेमिनिस्ट जोग्राफर हुआ त्रीवाद कभी भी ऐसा हमने पढ़ा नहीं था की हम जो आज स्त्रिया काम पे जा सकती हैं, पढ़ सकती हैं आजादी से सब कुछ कर सकती हैं उसके लिए कितनी महिलाओं ने पहले सैक्रिफाइस किया यूरोप में सड़कों पे निकली डंडे खाए मार खाई और फिर राइट टू वोट मिला तो इस तरह से स्त्रीवाद का जन्म हुआ तो जब मैंने इस फेमिनिस्ट जोग्राफी पढ़ा अपने पी के दौरान तभी मुझे ये सब समझ में आया कि आ, कोई भी डिसिप्लिन बनता है उसका कितना पुराना इतिहास चलता आता है तो दुनिया को समझने के लिए एक अल अलग नजरिया पाने के लिए हमको एक डिसिप्लिन को उसके लिए पढ़ना चाहिए ना कि सिर्फ इसलिए कि हम एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और ज्योग्राफी आपके लिए बहुत सारी दरवाजे और खोलती है जैसे कि जीआईएस है ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम उससे आप कई तरह के नक्शे जनरेट कर लेते हैं जी में बहुत सारे लेयर्स होते हैं तो किसी भी जगह को समझने के लिए आप सारे लेयर्स को यूज करके उसमें पता चल सकता है कि वहां पे क्या रिसोर्सिस uh, हैं क्या है तो तो जीआईएस एक बहुत बढ़िया टूल है किसी भी जगह को अच्छी तरह से समझने के लिए मैप करने के लिए तो एक जीआईएस का भी फील्ड चल पड़ा है बहुत सारे लोग अब इस फील्ड में भी जुड़ने लगे हैं जी. और हाँ जी और द स्कूल टीचिंग यूनिवर्सिटी टीचिंग तो है ही इस सब्जेक्ट में और लेकिन ये काफी काफी और जैसे प्लानिंग का फील्ड है मैंने अपना मास्टर्स इन जोग्राफी करके मास्टर्स इन प्लानिंग किया तो प्लानिंग में हमको ये सिखाते हैं कि जैसे जो शहर शहरीकरण है किस तरह से होना चाहिए शहर किस तरह से बसने चाहिए उनमें क्या क्या मतलब एमिनिटीज आपको लगानी चाहिए कितनी जनसंख्या पे कितने स्कूल होने चाहिए कितने पार्क होने चाहिए किस तरह से सड़कें बननी चाहिए बिल्डिंग की हाइट क्या रखनी चाहिए और शहरीकरण के सारी योजनाएं कैसे बनती है तो ये योजना तथा वास्तुकला का एक स्कूल है तो वो भी ज्योग्राफी के बाद आपको एक रास्ता मिलता है कि आप योजना शहरी योजनाएं बनाएं तो कई तरह के फील्ड ज्योग्राफी से खुल जाते हैं एन्वायरमेंट को लेके भी कई सारे फील्ड खुल जाते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये सब फील्ड्स में भी आप एंटर कर सकते ऐसा तो नहीं है कि जोग्राफी केवल के पढ़ लिया तो अभी अपना Atlas बन जाएंगे आपको सिर्फ जगहों के बारे में है भुण, है या मालूम बहुत सारे दरवाजे जो ज्योग्राफी जो है वो हमारे लिए खोल देती है जी जी कंचन जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और बहुत सारे दरवाजे हमारे लिए खोल देता है बस हमें जरूरत है कि इस सब्जेक्ट की तरफ हमें पूरी तरह से देखना है विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है तो बहुत सारे नई चीजें हो रही है और अभी वर्तमान समय में जैसे की हम लोग देखते हैं की बहुत सारे शहरीकरण भी हो रहे हैं प्लानिंग टाउन प्लानिंग भी होता है विधिवत होता है तो उसमें आपका ज्योग्राफी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और जिस तरह से हम लोग उन चीजों को देखते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए होता है और उसमे बहुत सारी संभावनाएं भी हैं नई नई चीजें आती हैं तो नई नई चीजें हमारे लिए नए रास्ते भी खोल देता है तो आइए कंचन जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे की आप देश और विदेश में पढ़ने के लिए सिंगापुर में तो वहाँ की पढ़ाई का जो सिस्टम है और यहाँ इंडिया में जो पढ़ाते हैं उसमें क्या आ, डिफरेंस है वो बताइए थोड़ा देखिए डिफरेंस काफी मुझे फील हुआ जब मैं गई जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा फैक्ट्स और वो बताते थे कि यू नो ये ऐसा है ये वैसा है बाकी उन फैक्ट्स को याद करके आप एग्जाम लिख दीजिए और पास हो जाइए लेकिन वहाँ पे क्या है आपको ज्यादा सोचने पे मजबूर किया जाता है सिस्टम आपको सोचने पे मजबूर करता है की असा तो क्यूँ है और मतलब ये मैं सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रही हूँ अफकोर्स हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे और डिसिप्लिन हैं जहाँ सब सोचने विचारने का एक है एक ट्रेडिशन है लेकिन ज्योग्राफी जिस तरह से बहुत साल पहले पढ़ाया जाता था वो यही था कि आप मतलब समझ लीजिए कि कैसे प्रोसेस चलता है ज्योग्राफी का किस तरह से वेदरिंग होती है किस तरह से ये होता है लैंडफॉर्म बनता है वो सब अगर आप याद कर लेंगे और पेपर लिख देंगे तो आप अच्छे नंबर से पास कर लेंगे और आपको लगेगा कि हाँ चलिए मैंने सीखा है लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो वही मतलब नॉलेज आपको लगता है कि ये तो बहुत कम है मतलब बहुत कुछ नीचे रह गया अभी बहुत कुछ सीखने वाला है क्योंकि वो सोचने के लिए आपको मजबूर करते हैं कि ये जो वर्ल्ड हमारा जो वर्ल्ड का ऑर्डर चल रहा है वो किस तरह से बना तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि चोरी में बहुत ज्यादा वो लोग आपको चोरी चोरी पढ़ने के लिए काफी उसमें इंकरेज किया जाता है जी तो जी वो कहीं हमारा पीछे रह गया बट अब जो मैं ज्योग्राफी का सिलेबस देखती हूँ बीस साल हो गए मुझे तो ग्रेजुएट किए हुए ज्योग्राफी से यहाँ से तो अब जो सिलेबस है अब वो चेंजेस हमारे यहाँ भी आ गए हैं जो थ्योरी वाली बात मैं कह रही हूँ आपसे फिलहाल जो जी अगर आप सिलेबस देखिए बीए का एम का तो वो सिलेबस में हमारे यहाँ भी अब थ्योरी पे जोर देने देना शुरू किया है क्योंकि अब समझ में आया है कि अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा जो है समानता आती जा रही है और न्यू एजुकेशन सिस्टम में भी शायद ये सारी चीजें आ जाएगी जहाँ पर बच्चे जो है अपने यू के सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी जो फेलोशिप वगैरह या जो भी पी करने के बाद हम लोग करते हैं तो पी आपने किस किसी एक मुद्दे पर किया की कि कैसे किया थोड़ा सा वो बताइए आपका पी का सब्जेक्ट किस पे किया आपने तो पीएचडी देखिए मैं 2005 में सिंगापुर गई थी तो 2004 में अपना इस सुनामी आया था इधर तमिलनाडु और मतलब तो, काफी तो, तो, कंट्रीज में ये 2004 सुनामी दिसंबर का जो आया था काफी कंट्रीज को इफेक्ट किया था तो इसी विषय में मेरे को रुचि थी कि समझने के लिए कि इसका जो सुनामी के बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या किया लोगों को दोबारा से उनको रिहेबिलिटेशन करने के लिए क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट ने उठाए एनजीओज ने उठाए तो यही समझने के लिए मैं तमिलनाडु में मैंने ये टॉपिक चूज किया सुनामी का कि रिलीफ और रिहेबिलिटेशन देखने के लिए मैंने सोचा कि ये एक अच्छा टॉपिक है इसको समझने के लिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया एनजीओ ने कैसे किया कम्युनिटीज ने खुद क्या किया तो बहुत सारी जो फिशिंग कम्युनिटी थी मछुआरों की कम्युनिटीज वो लोग काफी इफेक्ट थे क्योंकि सबसे ज्यादा समुन्दर के पास वही रहते तो <laughs> मैंने हाँ जी तो मैं छह महीने में वहाँ गाँव में रही और जबकि मुझे तमिल तो नहीं आती थी तो काफी तकलीफ भी हुई तो मैंने एक जो वहाँ के लोकल जो इंटरप्रेटर्स थे उनके साथ मतलब मैंने उनको हायर किया तो मेरे साथ गांव में जाते थे और फिर इंटरप्रटेशन करते थे मैं सवाल पूछती थी तो फिर वो उनको तमिल में बताते थे फिर वो तमिल का जवाब हिंदी में इंटरप्रेट करके मुझे बताते तो इस तरह से बातचीत चली और मैंने एक कम्युनिटी से बात की उनके अनुभव जाने कि मेन uh, मेरा जो क्वेश्चन था ये कि महिला महिलाएं ज्यादा संख्या में मरी तो ऐसा क्यों हुआ तो महिलाओं पे ऐसा क्यों इफेक्ट हुआ कि तो कई तरह की चीजें सामने जो है कि आई कि महिलाओं को एक तो समुन्द्र में जाना अलाउड नहीं है वहां पे समुन्द्र में महिलाएं जाए तो माना जाता नहीं है तो कई महिलाओं को तैरना नहीं आता था तो इस तरह के सोशो कल्चरल कुछ उनके नॉर्म्स थे जिसकी वजह से महिलाओं की जो मृत्यु दर था वो ज्यादा था तो यही सब समझने के लिए मैंने ये टॉपिक चूज किया कि जब एक डिजास्टर आता है तो क्या कुछ लोग जो हैं वो ज्यादा प्रभावित क्यों होते हैं देख लीजिए मान लीजिए बुजुर्ग हैं वो सुनामी से तो भाग नहीं पाएंगे कोई डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं व्हीलचेयर पे हैं तो अगर अर्थवेक आएगा तो भाग नहीं पाएंगे तो इस तरह से वो अंदर ट्रैप हो जाएंगे और उन, उनको ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उनका मृत्यु दर भी ज्यादा रहेगा तो ये सब जो है आइडेंटिटी रिलेटेड जो बातें हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी है आपकी उमर आपकी ऑक्यूपेशन आपका जेंडर ये सब आपका डिटर्मिन करता है कि एक चीज जिसको हम नेचुरल कह रहे हैं वो आपको कैसे अफेक्ट करेगी हम डिजास्टर को नेचुरल समझने तो का दिया हुआ हमें भी है ना? मतलब ये नेचर की तरफ से हम, हमको आया है ये प्रॉब्लम लेकिन जी, जी। फिर भी अगर नेचर की तरफ से भी आया है तो नेचर की तरफ से तो भेदभाव नहीं होता ना भेदभाव होता है सोसाइटी की तरफ तो वही सब चीजें समझने के लिए ये टॉपिक पे मैंने पी एच प्य। तो किस तरह से आपने फिर उन चीजों को आज आज कैसे देख रहे रहे हैं हैं कुछ काम कर रहे हैं आप जी जरूर वो पी तो बस मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग हो गई मेरी पूरी जिंदगी बदल गई दुनिया अच्छा। को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया जो चीजें हम फॉर ग्रांटेड ले लिया करते थे कि ये तो ऐसा है चलिए ऐसा ही होता है उन चीजों को सवाल करना शुरू कर दिया तो सवाल ये की महिलाओं के लिए ऐसा पाबंदियाँ क्यूँ है इतना थ्योरी जो मैंने पढ़ा वो एक जिंदगी के लिए मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो गया नहीं। नहीं। तो अब हर चीज को क्वेश्चन करने की एक प्रवृति सी बन गई जो की पहले नहीं की पहले जैसे चल रहा है जैसे सब चल रहे हैं हम भी चलेंगे चले भेड़ चाल है जब चल रहे हैं तो चल रहे हैं। अब पी ने सिखाया कि रुको रुक जाओ और समझो कि ये क्यों हो रहा है और सवाल करो और हर चीज पे सवाल करो और सवाल पे सवाल करो और रुको भी मत सवाल भी करते जाओ अनुज जी का एक सवाल आया है वो लिखते हैं कि हम एक सवाल है मैथ की पढ़ाई में बच्चे डरते क्यूँ देखिये मैथ तो एक आ, मैं भी बहुत डरती थी मैथ ऐसी जैसे की मैंने पहले बताया की 11th में में में मैं fail भी हो गई थी, थी तो तो इसी, इसी चलते मैंने फिर social science में transfer कर लिया अपने तो ये का कुछ है <laughs> कि काफी ये डरा देता है नंबर हम लोग को काफी डरा देते हैं फॉर्मूलाज नंबर्स ये सब याद नहीं हम कर पाते हैं तो इससे डर लगता है मुझे लगता है कि मैथ तभी अच्छा लगता है जब टीचर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से इसको पढ़ा पाए तो मैथ्स नहीं तो फिर एक बहुत ही डरावना ही सब्जेक्ट रहता है काफी लोगों के लिए खास करके कई लोग मानते हैं कि लड़कियां मैथ्स में कमजोर होती हैं मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है बट ऐसे कई धारणाएं चलती हैं कि मैथ्स में साइंस में लड़कियां कमजोर रहती हैं ऐसा ऐसा है नहीं बट ऐसी धारणाएं हम लोग बना लेते हैं बट वही है कि मुझे लगता है कि जैसे टीचर बहुत अच्छे मिलने जरूरी है मैं ज्योग्राफी इसके पढ़ती रही क्योंकि मेरी जो स्कूल टीचर थी वो मुझे बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं इंस्पायर करती इस सब्जेक्ट को ले तो मुझे लगता है कि टीचर्स का रोल बहुत जरूरी है, है बहुत अच्छा, तो अच्छा ही <laughs> दे, दे। बात ये अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है की हमारे अनु द्विवेदी जी मुंबई से जिन्होंने सवाल पूछा उनको जवाब मिल गया होगा और ऐसा क्यों होता है की पी एच डी करने के बाद भी जॉब नहीं मिलते जॉब नहीं बिल्कुल सही बात कही हमारे यहाँ बहुत सारे अनएम्प्लॉयड पीएचटी हैं और बहुत से पीएचटी हैं जो जॉब नहीं मिल पा रहे मिल पा रहे हैं और अपनी मतलब क्षमता से नीचे में भी काम कर रहे हैं तो ये एक जेनवन प्रॉब्लम है कि जॉब्स तो मुश्किल ही है हायर एजुकेशन का भी बहुत ही टफ टाइम चल रहा है कि सब जगह कॉन्ट्रैक्ट से जॉब ज्यादा हो गए हैं कि ना दो साल रखा फिर दोबारा रिन्यू कर दिया तो जो ये पूरे वर्ल्ड में ही हो रहा है एक्चुअली हमारे यहाँ सिर्फ नहीं हो रहा है पूरे वर्ल्ड में कॉन्ट्रेक्चुलाइजेशन हो गया है एकेडमिक का तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज uh, इतना अपना खर्चा थोड़ा बचा लेती हैं कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर लेती हैं एक साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया दो साल का दिया फिर वो पर्मानेंट जॉब थोड़े कम ही हो जाते हैं और hmm. आप देखिए हर कंट्री में ऐसा ऐसा चल रहा है चाहे यूरोप में देखिए या अमेरिका में देखिए कॉन्ट्रेक्चुलाइजेशन ऑफ एकेडमिक लेबर हो गया है तो इसीलिए ये ये दिक्कत दादा हुँ हुँ। बहुत अच्छी बात आपने बताया की जॉब्स नहीं मिल रहे हैं इसके पीछे काफी कारण हैं और अभी तो लॉकडाउन में और भी मुश्किलें हो गई कि कंपनीज भी काफी जो है धीरे धीरे खुलेंगे और फिर चीजें बनेगी तब नए जॉब शुरू हो जाएंगे लेकिन फिर भी ये हमारा एक समय ऐसा है कि जिसको हमें समझ के आगे बढ़ना है और आइए कंचन जी से हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं और अभी धन्यता से फिर एक गीत सुनते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं धन्यता आर यू रेडी ओके सिंग सॉन्ग फिर महाभारत सीरियल का टाइटल सॉन्ग अरे वाह जी हे कथा संग्राम की विश्व के कल्याण की धर्म अधर्म आदि अनंत सत्य असत्य देश कलंक स्वार्थ की कथा परमार्थ की शक्ति है मुक्ति है जन्मों की मुक्ति है जीवन का संपूर्ण सार है ये कोई कण कण में सृष्टि के दर्पण में वेदों की पात्र पार है कर्म की गाता है देवों की भाषा है सदियों के इतिहास का प्रमाण है कृष्णा की महिमा है गीता की गरिमा है ग्रंथों का ग्रंथ श्रेष्ठ है महाभारत महाभारत महाभारत महाभारत क्या बात है क्या बात है <laughs> मुझे लगा आप और गाना गा रहे हैं हम लोग ऐसे लगा जैसे पानी पिलाते पिलाते किसी बॉटल खींच लिया छोटा <laughs> सा है सर सॉन्ग जी जी जी जी चलिए बहुत सुंदर बहुत बढ़िया आपने गाया और हम लोग अभी बात करते हैं आपके हॉबीज के बारे में कंचन जी आपके हॉबीज के बारे में कुछ बातें बताइए हमें लिखने पढ़ने का मेन काम है मेरा और रुचि भी है तो पोएट्री लिखती हूँ और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती हूँ जी जी तो कहानियाँ पोट्री अच्छा. ये सब मेरे शौक हैं गाना तो गाती हूँ और कभी कभी थक पे डांस भी कर लेती हूँ अच्छा? तो लॉकडाउन ने काफी अपॉरचुनिटी दिया कि अपना ये म्यूजिक और सिंगिंग और डांसिंग को थोड़ा ज्यादा पॉलिश करने के लिए <laughs> तो फिर आप हमारे सिंगिंग में भी हिस्सा लीजिए है ना <laughs> जी जी अभी धन्यता ओपन राउंड कर चुके हैं फाइनल में पहुंच गई हैं <laughs> और सबसे मजे वाली बात क्या है आज 40 प्लस वाले सब थे हमारे यहाँ उन लोगों ने इतना अच्छा गाया जो एक हमारे सूरत से नीतल शाह को हमने बुलाया था एज ए गेस्ट वो एंटरप्रेनर है और संस्थाएं चलाती है बहुत सारे संस्थाओं से जुड़ी तो उन्होंने कहा मैं 10 मिनट तक रुक सकती हूं हां मतलब 10 10 मिनट तक तो हमारा ओपनिंग हो जाएगा आप फिर आप चले जा सकते हैं तो मैंने उनको लिंक ऑलरेडी भेज दिया था जैसे ही वो आगे फिर प्रोग्राम शुरू किया उनको पांच मिनट बोलने के लिए बोला उन्होंने बोला और फिर मैंने कहा हाँ, दो लोगों को आप सुनिए फिर जाइए बोला यस हाँ, फिर उन्होंने दो लोग को सुना तीन लोग को सुना पूरा प्रोग्राम सुन के चले गए दो घंटे के बाद <laughs> तो माना आज जो लोग लॉकडाउन में कुछ अपने को लोगों ने डेवलप किया है ये समझ में आ रहा है क्योंकि 40, 50, 60 एज वाले सारे थे लोग और बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने प्रैक्टिस की थी और बड़े अच्छे प्रेजेंटेशन उन्होंने दिए तो आइए अब बात करते हैं जैसे की आपने लॉकडाउन में कौन कौन सी चीजें आपने कुछ नया चीजें जैसे आपका सिंगिंग का हॉबी रहा है इसको छोड़ जो आपकी हॉबी नहीं थी उनमें से कुछ चीजें आपने सीखी है क्या <laughs> हाँ मैंने एक, एक मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है अनीता टिक्कू hmm. वो कुकिंग क्लासेस चलाती है तो उनसे मैंने काफी उनसे क्लासेस लिए थे पर कभी hmm. मौका नहीं मिल रहा था कि मैं उस क्लासेस का कभी प्रैक्टिस कर पाऊ घर हम्म तो मैंने लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे केक और ब्रेड बनाए hmm. तो बन, केक, ब्रेड, फ्लेवर केक बनाए तो एक अच्छा सा लगा की लाइफ में पहली बार रुक गए और थोड़ा सा कुछ अपने जो जो ये शौक थे जो नहीं पूरे कर पा रहे रोजमर्रा की भाग और भागते हुए ये सब जो अपने शौक थे कुकिंग के बेकिंग के क्लास तो कर ली थी पर कभी प्रैक्टिस नहीं, नहीं किया था तो, तो अभी हाँ। लॉकडाउन में ये मौका मिला कि बैठ के वो ब्रेड और केक बनाई जाए जो बहुत पहले से थी <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका जो सीखा हुआ चीज था उसे आपने फिर लॉकडाउन में प्रयोग में लाया और प्रयोग किया, तो कि हाँ, हाँ, हाँ, किया है तो गाते रहिए एक मुकड़ा सुनाई कोई चीज का फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती कैसे बताऊ किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती तेरे ही सपने लेकर किस किसोया तेरी ही यादों में जागा रे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा हा पागल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार पीना होगा जन्म हमें कई कई बार आ, कितना मधुर कितना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार <laughs> बहुत बढ़िया बहुत सुंदर दम्बता आपको कैसा लग रहा है मैम की आवाज इट्स के तो आइए फिर से हम लोग बात करते हैं जियोग्राफी के बारे में खास करके हमने बातें करनी थी हमें तो जियोग्राफी को लेकर यूनिकनेस आने वाले समय में क्या क्या चीजें से संभावना है? न्यू टेक्निक्स वगैरह जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी कहाँ तक जियोग्राफी में यूज हो रही है उन चीजों को थोड़ा सा बताए उनके डिवाइसेज के नाम बताइए क्यूँकी कुछ चीजें जो है नई नई चीजें हर समय आती रहती है तो उसके बारे में बताइए देखिए जैसे की मैंने कहा की टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के जो एस्पेक्ट में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस ही हैं जो ज्यादा टॉपिक में है रिमोट सेंसिंग जैसे कि सैटेलाइट से आपने इमेज धरती का फोटो खींचा फिर उसको हम एनालाइज करते हैं उसमें क्या क्या लैंडफॉर्म्स हैं क्या क्या फीचर्स है कॉन्ट्स uh, कहाँ हैं पेड़ कहाँ हैं किस चीज को बचाना है कहाँ प्रिजर्व करना है तो रिमोट सेंसिंग के जो सेटेलाइट के फोटोग्राफ्स हैं वो बहुत यूज होते हैं और इसका एक सेंटर है इधर आप, आपका देहरादून में अच्छा देहरादून में एक रिमोट सेंसिंग का सेंटर है जहाँ पे आप ये रिमोट सेंसिंग और एस का स्पेशलाइज्ड कोर्स कर सकते हैं तो हुँ, हुँ, हुँ. जो एरियल फोटोग्राफ्स हैं जो हम एरोप्लेन से खींच लेते हैं हेलीकॉप्टर से खींच लेते हैं या फिर सेटेलाइट की जो इमेजरी है उसको कैसे एनालाइज करना और प्लानिंग में भी योजना बनाने के भी बहुत काम आती है अभी शहर कहाँ पे बच सकता है पानी कहाँ से आ सकता है तो ये सब चीजें रिमोट सेंसिंग के द्वारा दौ, हम लोग काफी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं कि अपना शहरीकरण कहाँ होना चाहिए या इंडस्ट्री कहाँ लगनी चाहिए पानी कहाँ से आ सकता है रॉ मटेरियल कहाँ से आ सकता है और जीआईएस का भी जैसे मैंने कहा कि उपयोग होता है नक्शे बनाने में ये समझने के लिए कि कौन सी जगह किस चीज के लिए बेहतर है तो ये सब टेक्नोलॉजीज अभी है और स्पेशलाइज फोर्सेज भी हैं के भी आप कर सकते हैं और रिमोट सेंसिंग के भी देहरादून में तो है ही और भी सभी शहरों में ये कोर्सेज हैं और सभी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी अब जी, एक और बात मेरे दिमाग में आ रहा था जैसे हम लोग भूमि का परीक्षण वगैरह जब करते हैं या पानी की कमी जहां पर होती है क्या ये भी चीजें इसमें आ जाती है बिल्कुल जी जी तो कुछ तो ग्राउंड वाटर टेबल के लिए भी एक कुछ डिवाइस ऐसे में तो फिर इतना फिजिकल जॉबिंग में नहीं पढ़ पेंडू पर जरूर ये डिवाइसेस वगैरह हैं कि जिससे आप ग्राउंड वाटर टेबल मेजर कर सकते हैं पानी कहाँ कम ज्यादा और ग्राउंड वाटर टेबल के मैप्स भी बनते हैं नक्शे में भी पता चल जाता है कि ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है बारिश के बाद कितना बढ़ जाता है और ड्राई सीजन में कितना नीचे चला जाता है वो सब जानकारी सब अवेलेबल है अच्छा अच्छा क्योंकि जो इंटीरियर एरिया में छोटे छोटे गांव कस्बे हैं ना वहां पर ये हो जाती है उनको कि एक पैसे तो अगर उन्होंने उसका इन्वेस्टमेंट किया और पानी नहीं मिला तो उसके लिए तो बहुत बड़ा रकम हो गया जिंदगी का थी। थी। तो उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा अगर आपने ये बताया जो अगर इसके बारे में उनको अवेलेबिलिटी मिल जाए गाँव तक ये चीजें मिल जाती हैं ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन क्या कहा से ले सकते किसानों को अगर आ, लेना हो आ, तो वो किधर किन को तो उनको ये सही जानकारी मिल सकता है कि उनके खेती के लिए पानी आ, बोर कहाँ करना है ये सारी चीजें अगर एकट मिल जाते हैं तो उनका पैसा बच जाएगा बेचारा का है ना बहुत सारे किसान ऐसे हो जाते हैं दो दो बोर डालने के बाद भी उनको पानी नहीं मिलता है तो ऐसे सिचुएशन में ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये डिवाइस या ये टेक्निक देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है जियोलॉजी जियोलॉजी जियोलॉजी में हाँ जी जियोलॉजी में ये पता चल जाता है कि किस तरह के पत्थर किस तरह का सॉइल कहाँ पे है देखिए जो हार्ड पत्थर रहेगा फिर वहां पे पानी सर्कुलेट नहीं करेगा वहाँ पे आपको वाटर टेबल नहीं मिलेगा तो ये जो जियोलॉजिस्ट होते हैं जो इसमें ट्रेनिंग लिए होते हैं की कि पत्थर किस तरह के कहाँ पे है कितना पानी अंदर सीख कर रहा है नहीं कर रहा जियोलॉजिस्ट आपको अच्छी तरह बता सकते हैं कि कहाँ पे पानी निकलेगा कितना ऊपर कितना नीचे रहेगा तो ये तो मेरे ख्याल हर स्टेट में जियोलॉजी डिपार्टमेंट रहता है वो वो बता सकते हैं कि कैसा यहाँ का पत्थर है और सॉइल हैं, जहाँ पानी का टेबल कैसा रहेगा <laughs> चलिए मुझे लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट रोल जो है इन्फॉर्मेशन है जियोग्राफी के माध्यम से हमको ये सारी चीजें मालूम पड़ जाती हैं क्योंकि हाल ही में किसान पानी की कमी की वजह से बहुत सारे किसान जो है शहर में आते मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों के या परिवार के पालन पोषण करते हैं अगर उनको पानी का ये समस्या खत्म हो जाती इन चीजों से तो निश्चित तौर पर उनका जीवन भी हरा भरा और अच्छा हो सकता है गाँव में रहकर भी वो अपना काम कर सकते हैं तो आई एक और बात पूछना चाहूंगा हमारी युवाओं को खास करके इन चीजों के लिए क्या टिप्स क्योंकि आपने काफी पढ़ाई किया देश विदेश में इन चीजों को अच्छी तरह से आपने जाना भी और आपने पी भी किया है तो रिसर्च वर्क भी आप काफी कर रहे हैं अभी भी तो एक युवाओं के लिए ज्योग्राफी में आने के लिए क्या बताना चाहेंगे आप <laughs> युवाओं के लिए बस यही है कि अगर आप दुनिया को देखना चाहते हैं एक अलग नजरिए से तो कई सारे सोशल साइंस सब्जेक्ट आपको हेल्प करते हैं हर सोशल साइंस सब्जेक्ट का अपना एक महत्व है जैसे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप कई देशों के बारे में कई जगहों के बारे में कई लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए हम धन्यता जी से सुनेंगे गीत जब तक जी आ जाएं धन्यता सुनाइए गीत <laughs> हाँ सर जिंदगी के सफर में का दूसरा प्यारा जरूर सुनाइए जिंदगी के सफर में गुज़े है जो मका वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, जिंदगी के सफर में गुज़र जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, आंख धोखा है क्या भरोसा है आंख धोखा है क्या भरोसा है सोनो दोस्तों का दुश्मन है, अपने दिल में इसे बनाने न दो सल तरपना पड़े आदमी जिनकी रोठ लो रोठ के का जाने न दो बाद में प्यार के चाहे भी जो हजारों सला वो, वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते वो, वो फिर नहीं आती <laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ज्योग्राफी में अपना एक महत्व है सोशोलॉजी तो हमें समाज के बारे में बताती है हिस्ट्री हमें पास के बारे में बताती है ज्योग्राफी हमें अलग अलग जगह अलग अलग देश अलग अलग लोगों के कल्चर के बारे में बताती है तो अगर आपको वर्ल्ड को समझने का जज्बा है जुनून है तो ये आप सब्जेक्ट आपको तो बहुत ही सूच करेगा कि अलग अलग देशों में किस तरह से चीजें की जाती हैं, इकोनॉमी कैसी है भाषा कैसी है कल्चर कैसा है तो ज्योग्राफी आप बहुत एक अच्छा जरिया है ये सब समझने के लिए तो अच्छा। मैं तो यही कहूंगी कि इसको एज अ करियर आप परसू करें तो बहुत सारे दरवाजे जैसे मैंने पहले ही बताया बोलेंगे आप शहरों की योजनाएं बना सकते हैं शहरीकरण की तरफ काम कर सकते हैं गांव को कैसे ठीक करना है वो भी ज्योग्राफी आपको रूरल डेवलपमेंट का एक सब्जेक्ट रहता है ज्योग्राफी आपको वो भी बताएगी गांव को कैसे समझना है शहर को कैसे बसाना है तो कई चीजें आपको ये सब्जेक्ट जो है वो दे जाएगा तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा डीपली समझिए कि सेटलमेंट्स कैसे अगर आपको जगह में इंटरेस्ट है तो ये सब्जेक्ट आप आराम से पढ़ सकते हैं और दुनिया को बेहतर समा <laughs> जी कंचन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया अपने जोग्राफी एक, एक, तो एक वरदान साबित हो सकता है हाँ शुरू शुरू में कुछ चीजें आपको एक्वर्ड लग सकता है लेकिन बाद में जब आप उसमें डीपली आप स्टडी करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत रुचिकर भी लगेगा और बहुत सारे रोचक तत्व भी आपके सामने आएंगे जिसे देख कर आपको लगेगा कि मैंने सही जगह चुन लिया है <laughs> तो आशा करता हूँ आप सभी इस बात को ध्यान रखें और कॉमर्स या मैथ्स या फिर अपना साइंस के पीछे हम लोग बहुत मेहनत करते हैं बाघा दौड़ी करते हैं ये आसानी से मिल जा रहा है तो आप इसको ले सकते हैं और इसमें आप जो है दुनिया को पूरे नए ढंग से देख सकते हैं और नया कुछ कर सकते हैं और आज के समय में जैसे हम लोग लास्ट लास्ट में मैंने पूछा पानी की दिक्कतें होती हैं उस पर आप कुछ नया रिसर्च कर सकते हैं आसानी से किसानों को अगर ये चीजें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सही इन्फॉर्मेशन तो उनके लिए आप वरदान दे सकते हैं आप तो भगवान हो जाएंगे अगर आप पानी का उनको जो है रास्ता बता देंगे तो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे पास है और मैं चाहूंगा कि आप इसमें काम करिए और ये एक अच्छा विकल्प है हमारे पास जिसकी ज्यादातर हमारे किसान भाइयों को भारत देश को जरूरत है इस चीज को जहाँ पर हम दुनिया को एक नए तरीके से लोगों के बीच में रख सकते हैं तो कंचन जी ने ये सारी बातें खुद कर भी रही हैं और हमें अच्छा लगा उनसे ये बातें सुनकर उनका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करना चाहूंगा मैं कि हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका और साथ ही साथ धन्यता बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया दो तीन हमें बहुत अच्छा लगा आपको भी बहुत और चलिए कंचन जी बहुत बहुत धन्यवाद सबके मन को भाती है आओ हम सब मिलकर शान बढ़ाए इंद्र धनुषी रंगो उसको सजाए छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए मुलाकातें बातें मुलाकातें बाते मुलाकाते, कर लेते बाते मुलाकातें बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें हो बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें